तत्व चिंतामढ़ी निराकार साकार तत्व इसी प्रकार एक ही अनंत शुद्ध ब्रह्म में जितना अंश माया से आच्छादित दिखता है उतने अंश का नाम सगुण ईश्वर है वास्तव में यह सगुण ईश्वर शुद्ध ब्रह्म से कभी कोई दूसरी भिन्न वस्तु नहीं किंतु माया के कारण भिन्न दिखने से सगुण ईश्वर को लोग भिन्न मानते हैं यही भिन्न रूप से दिख पड़ने वाला सगुण चैतन्य सृष्ट ईश्वर है इसी को आदि पुरुष पुरुषोत्तम और माया विशिष्ट ईश्वर कहते हैं आकाश के अंश में मेघों की भांति इस सगुण चैतन्य से जो यह सृष्टि दिखती है वह माया का कार्य है माया सृष्टिकर्ता ईश्वर की शक्ति का नाम है जैसे अग्नि और उसकी दाही का शक्ति होती है उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ईश्वर और उसकी शक्ति माया है इसे ही प्रकृति कहते हैं और इसी का नाम अज्ञान है यह माया क्या है और कैसे उत्पन्न होती है यह एक भिन्न विषय है अतः इस विषय पर यह कुछ न लिखकर मूल विषय पर ही लिखा जाता है इस वर्णन से यह समझना चाहिए कि निराकार आकाश की भांति उस सर्वव्यापी अनंत चेतन का नाम तो शुद्ध ब्रह्म है वास्तव में आकाश का दृष्टांत भी एक देसी ही है क्योंकि आकाश की तो सीमा भी है और उसका कोई आकार न होने पर भी उसमें शब्द रूपी एक गुण भी है परंतु शुद्ध ब्रह्म तो असीम अनंत निर्गुण केवल और एक ही है इसीलिए वह अनिर्वचनीय है और इसीलिए उसका उपदेश केवल उसी अधिकारी के प्रति किया जा सकता है जो उसे धारण करने में समर्थ है यह तो शुद्ध ब्रह्म की बात हुई इसी शुद्ध ब्रह्म का जितना अंश आकाश के मेघों से आवृत अंश की भांति अलग दिखता है वही माया विशिष्ट शिष्यकर्ता सगुण ईश्वर है और उसी परमात्मा के एक अंश में सारे ब्रह्मांड की स्थिति है अस्तु अब इसके बाद साकार ईश्वर यानी अवतार का विषय आता है जब वह सगुण ईश्वर आवश्यकता समझते हैं तभी वह अपनी माया को अधीन करके जिस रूप में कार्य करना होता है उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं कभी मनुष्य रूप में कभी वराह और नृसिंह रूप में कभी मत्स्य और कच्छप रूप में कभी हंस और अश्व रूप में इस प्रकार आवश्यकतानुसार अनेक रूपों में ईश्वर साक्षात अवतीर्ण हो लोगों को दर्शन देकर कितार्थ करते हैं परंतु इनका यों संसार में प्रकट होना प्राकृत जीवों के सदृश नहीं होता ईश्वर के अवतीर्ण होने का समय और हेतु भगवान श्री गीता जी में कहा है यदा यदा ही धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थनम से तदात्म श्रम्यम परित्राणाय साधुना विलासाय च धर्म संस्थापनाथा संभवामि युगे युगे हे अर्जुन जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है जब तब ही मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों की विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ इस समय पृथ्वी पर ऐसा कोई अवतार नहीं दिखता जो योग कह दे कि मैंने साधुओं का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है संसार में साधु अनेक मिल सकते हैं किंतु उन साधुओं के उद्धार के लिए अवतीर्ण होकर आने वाला कोई नहीं दिखता भगवान श्री कृष्ण की भांति यों कहने वाला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माकम शरणम व्रज अहम पेभ्यो मोक्षयिष्यामी माँ शुचह सब धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव की ही अनन्य शरण हो जा मैं तुझको सारे पापों से छुड़ा दूँगा तू चिंता न कर यो कहकर एकमात्र अपनी शरण से ही पापों से मुक्त कर देने का वचन देने वाला इस समय संसार में कोई अवतार नहीं कुछ दिनों पहले एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि पृथ्वी पर पाप तो बहुत बढ़ गया है क्या भगवान के अवतार लेने का समय अभी नहीं आया यदि आया है तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेते मैंने उससे कहा था कि मुझे मालूम नहीं यह तो कोई बात ही नहीं कि मैं सभी बातों का जानकार हूं भगवान अवतार क्यों नहीं लेते इस बात को भगवान ही जाने हाँ यदि कोई मुझसे पूछे कि भगवान के अवतार लेने से तुम प्रसन्न हो या नहीं तो मैं यही कहूंगा कि मैं भगवान के अवतार लेने से बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि इस समय यदि भगवान का अवतार हो जाए तो मुझे भी उनके दर्शन हो सकते हैं यदि कोई सरलता से यह पूछे कि तुम्हारे अनुमान से भगवान के अवतार लेने का समय अभी आया है या नहीं तो मैं अपने अनुमान से यही कह सकता हूँ कि वह समय संभवतः अभी नहीं आया यदि वह समय आया होता तो भगवान अवतीर्ण हो जाते कलयुग में जैसा कुछ होना चाहिए अभी तक उससे कुछ अधिक नहीं हो रहा है भगवान के अन्य अवतारों के समय जैसा अत्याचार बढ़ा था धर्म और धर्मप्राण ऋषियों की जैसी दुर्दशा हुई थी वैसी अभी नहीं हुई है भगवान श्री रामचंद्र के समय में तो राक्षसों के द्वारा मारे हुए ऋषियों की हड्डियों के ढेर लग गए थे